परमादरणी प्रातस्मणी अनंत समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं आराज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के ईगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन सत्संग से अनुराग रखने वाले भक्त भक्तवृंदेव मातृशक्ति आप सभी भी हमारे जीवन धन के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। ये सारी आकृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटि कोटीशाह वंदन करता हूं हमारा जीवन मधुमय बने अरश्वय बने इसके लिए संसार के सुधारने की आवश्यकता नहीं है अपने मति को सुधारने की आवश्यकता है अगर अपनी मति सुधर जाए तो संसार मधुमेह बन जाएगा बहुत जंगल में कांटे फैले हों कंकड़ फैले हों उन कांटों और कंकड़ों को हम आप कितना बिनेंगे कितना निकालेंगे संभव नहीं है क्योंकि पग पग पर ही कांटों का विस्तार है कंकड़ों का विस्तार है तो बुद्धिमत्ता यह है यदि आप सुव्यवस्थित यात्रा करने का मानस रखते हैं तो निश्चित रूप से अपने पैरों में पादत्राण पहन लीजिए अगर पादत्राण पहन लेंगे तो उन कांटों का कंकड़ों का प्रभाव आपके पैरों में नहीं आएगा वैसे ही संसार में रहना है तो संसार की जो विषम परिस्थितियां हैं हम चाहें कि सब लोग सत्य बोलने लगे तो ये कभी नहीं बोलेंगे मैंने तो चिंतन किया कि देखा कि सतयुग में भी झूठ बोलने वाले लोग थे गलत कर्म करने वाले थे ठगने वाले थे गलत रास्ता बताने वाले थे तो ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये सृष्टि में गुण दोष रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई है और जब से ये सृष्टि बनी है तब से धर्म भी है और अधर्म भी है जैसे भगवान का विग्रह यदि रहेगा तो वक्षर भी है और पीठ भी है ये दोनों रहेंगे और ऐसे में यदि अपने जीवन का विस्तार करना हो जीवन का आनंद लेना हो तो करना ये पड़ेगा कि अपनी मनस्थिति का श्रृंगार कर लो और ये मनस्थिति का श्रृंगार ही सत्संग में होता है ये मनस्थिति का श्रृंगार करने का स्थान है जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर होते वहां शरीर सजाया जाता है ऐसा शरीर सजाया जाता है कि प्रीतम देख करके प्रसन्न हो जाए ऐसे ही सत्संग भवन में भी हमारी मति का श्रृंगार किया जाता है जैसे प्रीतम देखकर प्रसन्न हो जाए और मति का पति सच में परमात्मा ही है जब तक परमात्मा नहीं मिलता मति को तब तक यह शांत शीतल नहीं होने वाली है इसलिए विचार के माध्यम से सत्संग के माध्यम से चिंतन के माध्यम से सद्विचारों के माध्यम से अपने मन का श्रृंगार करें और यदि मन सज गया तो प्रीतम दूर नहीं रहेगा क्योंकि हमारे कन्हैया को तो सौंदर्य बहुत प्रिय है सजा हुआ संवरा हुआ व्यक्ति बहुत प्रिय है इसलिए आओ हम सब मनस्थिति का श्रृंगार करें और श्रृंगार की आवश्यकता मनस्थिति की उस समय और पड़ जाती है जब सायंकाल का समय हो आप लोगों को तो पता नहीं आप लोग तो शहर वाले हैं ये शरीर गांव का है तो मुझे स्मरण है कि हम लोग जब पढ़ करके आते थे चार बजे अपना मरा थैला लेकर पुस्तक लाद करके तो घर में जो माताएं होती थी भाभी है आदि आदि वह आज चार पांच बजे बैठकर श्रृंगार करती थी चार पांच बजे बैठकर सब काम धंधा करने के बाद फिर श्रृंगार का समय तो मुझे कई बार लगता था कि श्रृंगार का समय अब क्या अब तो शयन का समय है शयन के समय में श्रृंगार की आवश्यकता क्या है किंतु तो अब पता चलता है कि श्रृंगार की आवश्यकता है ही उस समय तो ध्यान दीजिएगा आप सब महाराज वैसे ही हमारे जीवन की मति का श्रृंगार कब हो जब संध्या का समय हो संध्या का समय का ही प्राय समय को चार भागों में विभक्त किया गया प्रातःकाल, काल मध्यान्ह काल सायकाल और रात्रि काल ये चार की संख्या का हमारे यहां बड़ा महत्व है अवस्थाएं चार हैं आप देखेंगे अंतकरण की स्थिति चार हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार वेद चार हैं। कई चार की संख्या का बहुत महत्व है एक बार मैं लिस्ट बना रहा था तो 108 की माला चार चार की बनाई डूढ़ डूढ़ करके चार चार कहां कहां पर है तो मैं निवेदन कर रहा था ये चार की संख्या का बड़ा महत्व और चार में भी जो तृतीय अवस्था है जैसे जागृत स्वप्न सुसुप्ति वैसे ही जो तृतीय अवस्था है उसका बड़ा महत्व है देखो जागृत का जितना महत्व आपके जीवन में है उतना सुसुप्ति का भी महत्व है अगर आप सुसुप्ति में सही ढंग से सोए नहीं तो जागृत को आप मधुर बना सकोगे निद्रा देवी यदि सही ढंग से ना है निद्रा देवी से यदि मुलाकात आपकी न हो तो फिर प्रभात में आप सत्संग में भी आकर के सहन ही कर जाओगे या फिर इसमें भी जाओगे तो काम कहां से कर पाओगे बैटरी चार्ज होती है तृतीय अवस्था में ही जहां महाराज आपको काम करने की आवश्यकता है वहां तृतीय अवस्था का बहुत महत्व है इसलिए श्रीमद भागवत महापुराण में भी तृतीय अवस्था की बड़ी चर्चा की गई तृतीय अवस्था क्या है अब ध्यान दीजिए गुरु गुरुतत्व का वर्णन करना है और बात या हृदय में आनी कि गुरु का महत्व तो क्या है हमारे जीवन में गुरु से क्या मिलता है तो यहां वर्णन जात परा सराद योगी बाषव्याम कलय हरे जब तृतीय युग प्रारंभ हुआ देखो सतयुग के बाद आता है त्रेता और त्रेता के बाद आता है द्वापर वैसे द्वापर और त्रेता की बात कही जाए तो जो लोग नहीं समझते सोचते द्वितीय नंबर में द्वापर होना चाहिए तृतीय नंबर पर त्रेता होना चाहिए किंतु द्वितीय नंबर पर त्रेता है और हमारा तृतीय नंबर पर द्वापर है द्वापर में ये द्वापर महाराज है तृतीय योग और द्वापर का भी लास्ट भाग द्वापर के अंत में जात पराशराध योगी परासर योगी के माध्यम से महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन का प्रादुर्भाव हुआ देखो भगवान श्री कृष्ण को भी कृष्ण कहते हैं और जिन्होंने वेदों का विभाग किया है उनका नाम भी कृष्ण है और ये कैसा कृष्ण है जात महाराज कैसे कृष्ण है ये ऐसे कृष्ण है जिन्होंने वेदों का विभाग किया है वैसे इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था द्वीपायन तो इनका नाम इसलिए पड़ा कि द्वीप में मिले द्वीप माने जहां चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है और मध्य में जो स्थान रिक्त रह जाता है भूमि वाला स्थान उसका नाम द्वीप पड़ जाता है तो द्वीप में मिले इसलिए द्वीपायन हो गए द्वीप में पाए जाने वाले नाम इनका कृष्ण ही है तो ये कृष्ण द्वीपायन इन्होंने महाराज ये जो तृतीय युग में जिनका प्रादुर्भाव हुआ इन्होंने जब देखा कि धर्म का घ्रास हो रहा है आप बंधुओं ध्यान दीजिएगा धर्म का नाश कभी नहीं होगा धर्म सनातन है धर्म का घ्रास होगा कारण क्या है जो धर्म नष्ट हो जाए वह धर्म धर्म ही नहीं है आप लोगों को जानकर अचंभव लगेगा मुझे आज तक जितना अध्ययन किया गुरुजनों से स्वतंत्र ढंग से भी किसी भी पुराण में कहीं हिंदू धर्म पढ़ने को नहीं मिला या कहीं सिख या फारसी या कोई भी धर्म धर्मपद स्वतंत्र है धर्म माने क्या ध्रियते धर्म जिसको धारण करके अपने जीवन को मधुर बनाया जाए उसी का नाम धर्म है धर्म किसी एक जाति के लिए नहीं है धर्म किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है धर्म एक व्यक्ति के लिए नहीं है वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म की व्याख्या है छठवें स्कंद में वेद प्रणीतो धर्म धर्मस्त तद विपर्य जो वेद प्रतिपाद्य है वही धर्म है वेद प्रणीतो धर्म यह धर्मस्त विपर्य तो धर्म का ह्रास होता है ह्रास महाराज स्वाभाविक है कई लोग महाराज अभी हमसे कहते महाराज इस सनातन धर्म का बहुत ह्रास हुआ है नारायण जो चीज जितनी पुरानी पड़ेगी उसका उतना ह्रास होगा ही ये प्रकृति का नियम है व्यक्ति का जन्म फिर उसका विकास और फिर ह्रास ये क्रम ही है अरे पहले हम बालक थे अब जवान हो गए और दो चार साल के बाद देखोगे तो डाढ़ी के बाल सब सफेद हो गए होंगे माय डियर जैसे तो ये महाराज परिवर्तन ही तो है शरीर का परिवर्तन ही है और जैसे महाराज नियम है इस संसार का शाश्वत नियम है क्या नियम है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य च जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है उसे कोई नहीं रोक सकेगा तो परिवर्तन तो होता ही है इसलिए मैं कई बार विचार करता था कि हमारे महाराजा श्री के समय क्या ये धर्म की जो विचित्र अवस्थाएं समय है ह्रास की दशा है तो क्या उस समय नहीं थी क्या जरूर थी किन्दुष महापुरुष ने हमें कहीं भी किसी प्रवचन में महाराज श्री के सुनने को नहीं मिलता है कि यहां ऐसा हो गया यहां ऐसा हो गया यहां ऐसा सनातन धर्म की ऐसी स्थिति होनी चाहिए उसकी स्थिति ऐसी ऐसी होनी चाहिए वह किसी मजहब से जाकर के किसी पंथ से जाकर के उनका तो हृदय इतना विशाल था सबके लिए स्थान और सच में ये संत का हृदय होता ही ऐसा है वहां कामी के लिए भी स्थान है क्रोधी के लिए भी स्थान है लोभी के लिए स्थान है मोही के लिए स्थान है जो केवल एक व्यक्ति का महाराज स्थान दे सके सबको समाहित न कर सके वह सबका ही चिंतक कैसे होगा और मुझे तो कई बार लगता है कि जो गलत रास्ते में गए हुए लोग हैं उनको प्यार की ज्यादा आवश्यकता है उनको स्नेह की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि अगर उनकी उपेक्षा कर दी जाएगी तो आम से और दूर होते चले जाएंगे हमसे और दूर होते चले जाएंगे वो अपने पास कभी नहीं आएंगे इसलिए उनके स्नेह की उनके प्रेम की उनको सौहार्द की बहुत आवश्यकता है कई बार हम देखते हैं घरों में जो बच्चे बिगड़ जाते हैं बिगड़ जाने पर क्या होता है कि घर के लोग उनकी उपेक्षा करते हैं कि यह बिगड़ा हुआ है उपेक्षा से सुधार के चांस नहीं होते बिगड़ने के चांस और होते हैं क्योंकि घर की उपेक्षा उसे और दुख देती है और दुख देने के बाद वह और गलत रास्ते में जाता है उसको सौहार्द की जरूरत है प्रेम की जरूरत है स्नेह की जरूरत है तो आप देखेंगे कि मैं निवेदन करा था कि जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं सबके कल्याण की कामना होती है उनके सबके हित की चिंतन की धारा बहती है तो ये जो महाराज कृष्ण कृष्णद्वीपायन का प्रादुर्भाव हुआ ये कृष्ण द्वीपायन ने महाराज लोगों को दुखी देखा और जब दुनिया के लोगों को दुखी देखा तो कृष्ण द्वैपायन ने समझा दुख का कारण अज्ञान है एक बात नोट करके आप लोग रख लीजिएगा यदि हम दुखी हैं यदि हम अशांत हैं यदि हम पीड़ाग्रस्त हैं तो इसमें व्यक्ति का उतना तो नहीं है स्थान का उतना तो नहीं है परिस्थिति का उतना तो नहीं है जितना आपकी अज्ञानता का महत्व तो है अज्ञान इसमें मूल में है अगर आपके मानस में ज्ञान का संचार हो जाए तो यह मूढ़ता समाप्त तो हो जाए नासमझी समाप्त तो हो जाए तो प्रत्येक घटना मधुर बन जाएगी ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको मधुर न बनाया जा।, जा सके अभी आप सुनेंगे मौत भी मातम का कारण नहीं बनती है प्रश्नता का कारण बनती है अब इससे ज्यादा घटना कौन गलत हो सकती है मौत भी सामने आई है गुरुदृष्टि से आपको मिलेगा सोचने को या गुरुदृष्टि से ही दृष्टि मिलेगी कैसे मौत को महाराज मौसो बना दिया जाए अधिकतर लोग मौत को मातम बनाते हैं और हमारे गुरुजनों के पास ऐसी रसीली दृष्टि है ऐसी मधुमेह दृष्टि है कि मौत मातम नहीं होता है मौत महोत्सव हो जाता है मौत महोत्सव बन जाता है अभी विचार दृष्टि से आपको सुनने को मिलेगा इस घटना से तो तुम्हारा ने क्या किया सोचा कि लोग अज्ञानी है नासमझ हैं अविवेकी हैं अगर इनको दृष्टि मिल जाए तो काम बन जाए तो कहा दृष्टि कहां से मिलेगी विचार कहां से मिलेंगे तो विचार दृष्टि का जो केंद्र है उसी का नाम वेद है वेद माने ज्ञान विद ज्ञाने वेद का अर्थ ज्ञानार्थ में ही है तो कहा ज्ञान यदि लोगों को हो जाए वेद लोग पढ़े तो काम बन जाए अब ये वेद इतना विशाल ग्रंथ है इतना विशाल ग्रंथ कि महाराज एक लाख मंत्र अब एक लाख मंत्र बैठकर कौन कौन किस किस मंत्र को पढ़े इतना व्यस्त जीवन उस व्यस्त जीवन में एक लाख मंत्र पढ़ने के लिए बैठे तो फिर पेट की व्यवस्था कहां से होगी क्या किया जाए तो सोचा ऐसा करते हैं चार विभाग कर देते देखो वेद भी चार हैं रिग यजु साम और अथर चार अधिकारी बना दिए और ये व्यवस्था ऐसी कि चारों वेदों के चार वक्ता बना दिए चार वक्ता बना दिए प्रचार के स्थान बता दिए और सब जिस जिस कर्म के अधिकारी हैं उसको लगाने के लिए कर्मनिष्ठ बनाने के लिए इस महापुरुष ने प्रयास किया इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ दिन के बाद देखा तो परिणाम अच्छा नहीं आया वेद पढ़ के भी लोग सुखी नहीं बन पाए वो भी अशांत दुखी तो उनको लगा अब क्या किया जाए शायद भर में सब वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं सब लोगों का अधिकार वेद में नहीं है तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की इस महाभारत ग्रंथ में वैसे तो मैं लोगों से कई बार कहता हूं कि महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए महाभारत यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो शास्त्रों के रहस्य को आप समझ जाएंगे दुनिया में जितना भी ज्ञान है आज जितना रिसर्च हो गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा और जितने होंगे सारे के सारे ज्ञान महाभारत में उपलब्ध है ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो महाभारत में न हो और जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है किंतु आजकल तो बड़ी विडंबना है किसी ने हमसे पूछा महाराज जी मैंने सुना है घर में महाभारत रखने से महाभारत होता है और महाभारत पढ़ने से भी महाभारत होता है महाभारत माने युद्ध हमने कहा यह विडंबना अपने मानस से हटा दीजिए एक तो महात्मा ने हमको बताया हमको बड़ा संभव लगा ये महाभारत का जो गीता पर से अनुवाद हुआ है क्योंकि वहीं से ग्रंथ मिलता है तो लगभग एक तिहाई से ज्यादा 75 परसेंट से ज्यादा उसका अनुवाद हमारे महाराजा श्री ने किया पूरा अनुवाद महाराज श्री के नाम से छपा नहीं बाद में आप पढ़िएगा लेखों में हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज ने लेख लिखा कि जो इस ग्रंथ का अनुवाद कर रहे थे उन्होंने संन्यास ले लिया इसलिए ये अब दूसरा अंक निकलने में बहुत देरी हो गई अब इसके बाद अमुक व्यक्ति इसका अनुवाद करेगा तो महाराज श्री तो नाम के लिए काम नहीं करते थे तो जब महाराज जी मैंने पढ़ा तो एक महात्मा से पूछा तो बोले महाभारत का अनुवाद कर रहे थे महाराज जी तो उनको भी गीता पर छोड़कर भागना पड़ा बोले महाभारत बड़ा बा, कठिन ग्रंथ है अपने का ऐसी कोई बात नहीं महाराज जो सन्यास और महाराज श्री हमारे एक बात कहते भी थे महाराज श्री कहते थे कि मैंने घर से सन्यास नहीं लिया है मैंने संन्यास गीताप्रस से लिया है क्योंकि गीताप्रस से इतना प्रेम हो गया था संपादक के रूप में कई वर्ष बिताए और लेखन के रूप में ऐसे ऐसे ग्रंथ हम लोग तो भाषा पढ़ के समझ जाते महाराज श्री का ग्रंथ है अब एक धर्मांक पढ़ रहा था वहां के संपादक ने कथा करवाई थी तो उन्होंने धर्मांक हमको दिया कई ग्रंथ गीता प्रश्न के दिए हमारे खेमका जी ने तो मैं पढ़ रहा था तो उसकी भाषा शैली लेख की पढ़ करके मुझे लगा ये महाराज श्री है क्योंकि अब महाराज श्री चिंतन करते करते इतने वर्ष हो गए हैं तो पता चल जाता है ये चिंतन धारा किसकी है और जब मैंने लेख में नीचे पढ़ा तो नाम किसी दूसरे का था तो मैंने उनको फोन किया और फोन करके कहा कि ये जो जो वहां के महाराज दो संपादक हैं ये लेख तो महाराज श्री का लगता है नाम दूसरे का है तो बोले कई बार क्या होता था कि महाराज श्री लेख लिख के दे देते थे नाम दूसरे का दे देते थे क्योंकि नाम का उद्देश्य नहीं था काम का उद्देश्य था और सच में जब नाम की धारा बह जाती है जीवन में तो उद्देश्य व्यक्ति विकृत हो जाता है इधर उधर हो जाता है तो मैं निवेदन कर रहा था महाभारत ग्रंथ का अध्ययन एक से एक रिसर्च उसमें है एक से ज्ञान उसमें है धर्म को कैसे समझा जाए ये महाभारत के माध्यम से आपको पता चलेगा तो उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की किंतु इसका भी परिणाम उनको सही नहीं मिला जो मिलना चाहिए इसका पुरुषार्थ का बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना दिए पुराणों की भी रचना की और रचना करने के बाद भी जो मन को शांति नहीं मिली ध्यान दीजिएगा जिस कर्म को हम करने में संलग्न है उसमें हमको संतुष्टि है कि नहीं यदि संतुष्टि है अपने कर्म में तो हम सही दिशा में चल रहे हैं लक्षण यही है हम अपने कर्तव्य से खुश हैं कि नहीं हमको अपने काम में प्रसन्नता है कि नहीं और इनको प्रसन्नता नहीं थी इनको लगता था कि जितना काम हम कर रहे हैं उसके आधार पर हमको सफलता नहीं मिल रही है उसके आधार पर लोग सुखी नहीं हो रहे हैं और महाराज एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे ये सरस्वती नदी का तट का बड़ा महत्व तो है अपने शरीर में भी ये धारा है और ये धारा पांच धाराओं को एकत्रित करके एक जगह इकट्ठी करती है धारा सरस्वती धारा देखो ज्ञान की धाराएं हमारे आप के शरीर में पांच है जैसे आंख भी एक ज्ञान की धारा ये रूप का ज्ञान करती है और रूप को खींच करके बाहर देखो आंख यहां है रूप वहां है तो ये क्या करती है रूप आंख तक नहीं आता है ध्यान दीजिएगा जड़ वस्तु चेतन के पास नहीं आती चलकर चेतन को ही जाना पड़ता है जो न्याय पढ़ते उनको पता होगा आंख जब हम खोलेंगे तो खोलते ही आंख रूप के पास जाती है और जाकर के उसको आवेष्टित करके उसको घेर कर, उसके रूप को खींच अंदर लेकर आती है तो एक धारा आंख की हो गई दूसरी धारा नाक की हो गई आंख केवल रूप की धारा को लेती रूप का ज्ञान करती है नासिका केवल गंध का ज्ञान करती है। और सब इंद्रियों का जैसे नासिका के अग्र भाग में नाश ना, महाराज नासिका की जो इंद्री है वह अग्र भाग में अगर ये भाग खराब हो जाए आपका चोट के कारण या किसी के कारण तो गंध सुगंध का आपको पता ही नहीं चलेगा चाहे कितनी दुर्गंध हो ऐसे आंख में जो काला भाग है न उसी के मध्य में वो ज्ञान इंद्री बैठी हुई है तो ये जो पांच ज्ञान इंद्री है आंक है नाक है कान है जीभ है कान शब्द को ग्रहण करता है शब्द को ग्रहण करके वो अंदर लेकर के जाता है जीभ में दो इंद्री है कर्मेंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है इसमें कर्मेन्द्रीय जीव जो बोलने का काम करती है उसको ज्ञान नहीं अंदर से जो कहा गया वह निकलता है और जो स्वाद लेने का काम है वह ज्ञान इंद्री का है तो चार इंद्रियां तो ये हो गई पांचवी इंद्रिय त्व इंद्री ये स्पर्श का बोध करती है कि हमको कोमल स्पर्श हुआ कि कठोर स्पर्श हुआ और भगवान करते क्या है जैसे जिनके नेत्र आदि चले जाते हैं उनके कर्ण में सामर्थ्य ज्यादा हो जाता है वो कानों के आहट से समझ जाते हैं कि कौन आ रहा है ये देखिए और स्पर्श करके स्पर्श इंद्री भी प्रबल हो जाती है स्पर्श से हम देखते अंधों को आप रुपया दे दो वो रुपया ऐसे ऐसे करके देखेंगे बता देंगे कि सौ का है कि पचास का है उनको इंद्री से बोध हो जाता है त्व इंद्री से वो पकड़ करके अनुमान कर लेते हैं कि ये पचास का है कि सौ का है कि दस का है इंद्रियों में एक इंद्री भी प्रबलता दो इंद्री में प्रबलता दे देते हैं जैसे सर्प के महाराज आंखों में ही करण इंद्री होती है कान अलग से नहीं होते उसके आंख में ही करण इंद्री होती है चक्षुषा उसका नाम ही होता है वह चक्षु से सुन लेता है उसके जो सुनने का सामर्थ है आंख में ही जैसे हमारे जीव में दो सामर्थ वैसे उसकी आंख में दो सामर्थ कान भी उसके आंख में और नारायण उसके देखने का सामर्थ भी आंख में ही दोनों इंद्री एक जगह है तो पांच ये ज्ञान की धारा जहां ले जाकर एकत्रित करती है बुद्धि में धाराएं उसी का नाम सरस्वती है तो ये सरस्वती के तट पर बैठे थे बड़े उद्विग्न बड़े दुखी और पीड़ा थी कि हमने इतना पुरुषार्थ किया किंतु तो लोगों को सुखी नहीं बना पाए अब ये पीड़ा लेकर के इतने व्यथित थे और चाहते ये थे कि कौन सा ज्ञान हम इनको दे दें कौन से महाराज विधा को अपना करके इन समाज के लोगों को हम बता दें जिससे ये लोग सुखी हो जाए मैं कबीर का दोहा बचपन में पढ़ता था तो मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आता था कबीरदास जी महाराज कहते हैं राजा दुखी प्रजा दुखी प्रजा को प्रजा बोलते राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दूना राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दूना कहें कबीर सुनो भाई साधो एक घर नहीं सुना तो जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे लगता था राजा दुखी ठीक है प्रजा के कारण दुखी है और महाराज प्रजा अपने अपने पीड़ा के कारण अभाव के कारण दुखी है ये साधु जी की महाराज के जीवन में डबल दुख क्यों है ये सब सिंगल सिंगल दुख से दुखी है और ये संत जी महाराज साधु जी महाराज डबल दुखी क्यों हैं? कारण क्या है डबल दुख का तो महाराज उस समय नहीं समझ में आता था मुझे तो लगता था साधु को दुख होना ही नहीं चाहिए अरे दुनिया नष्ट होती हो तो नष्ट हो जाए अब घर द्वार छोड़ के निकले हैं तो किसका टेंशन किसकी चिंता किंतु अब हमारे समझ में आता है कि साधु का दुख दूना क्यों है महाराज साधु का दुख दूना इसलिए है कि वो राजा का भी दुख अपना समझ लेता है और प्रजा का दुख भी अपना समझ लेता है अब जब दूसरों का दुख अपना समझ में आने लगे और साधु की पहचान भी रामचरितमानस में यही रखी गई रामचरितमानस में श्री बाबा तुलसी कहते हैं लोगों ने संतों के हृदय की उपमा तो बहुत दी यहां तक कह दिया कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कभिन कवियों ने कहा किंतु तो कहना नहीं जाना किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा नवनीत मक्खन से भी ज्यादा कोई कोमल चीज होती है क्या बोले नहीं उससे तो कोमल ज्यादा नहीं है किंतु आप फिर क्यों कहते हैं कि साधु का हृदय नवनीत जैसा नहीं है लोगों ने उपमा देना नहीं जाना बोले उपमा अधूरी है क्यों उपमा अधूरी है बात यह है निज परिताप द्रव्य नवनीता निज परिताप द्रव नौनीता, पर दुख द्रवहि ही संत सुपुनीता नौनीत के नीचे आग लगा दी जाती है तो नौनीत पिघल जाता है और संत के जीवन में उसको चाहे कितनी पीड़ा हो वह दुखी नहीं होता जब दूसरे का दुख देखता है तो दुखी हो जाता है हमारे पूज महान जी महाराज जिनकी सेवा में मैं रहा मैंने एक दृश्य देखा कि जो मैं कभी नहीं भूलता हूं वो में जब शरीर उनका रुग्ण था उस समय वो यहां हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट थे मैं रात्रि में बैठता था उनके चरणों में आईसीयू में भी रात रात भर में बैठता था उनके पास में सेवा में संलग्न था एक दिन देखा क्या कि दो तीन रोगियों को छोड़ करके एक रोगी बहुत कराह रहा है रात्रि में लगभग दो बजा होगा उन्होंने हमको कहा कि उनको भी नींद नहीं आ रही थी तो ऑक्सीजन लगा हुआ था वेंटिलेटर पर थे उसके कराह की आवाज उन्होंने सुनी तो मेरे को कहा कि श्रवणानंद ये देखो कौन रो रहा है इतनी पीड़ा इसको हो रही है जाओ जाओ तुम देखो तो मैंने सोचा कि मैं जाकर वहां क्या करूंगा बात यह है कि वहां रात्रि का समय था दो बजे नर्सों के को अलावा कोई दूसरा तो था नहीं वो तो डॉक्टर उनका शिष्य था इसलिए रात्रि में हमको आईसीओ में बैठने को मिलता था नहीं तो आईसीओ में किसी के रहने की आवश्यकता ही नहीं तो मैंने सोचा एक तो नर्सें वहां हैं, मेरा जाना ठीक नहीं है और नर्सों के साथ मैं क्या बात करूंगा और मुझे ककाढ़ा आता नहीं है डॉक्टरी का वो दवा अपने आप देंगी उनका काम है मेरा काम थोड़ी है वो मैं बैठा रामने का महर्षि वहां नर्सें हैं और वो सब देख लेंगी तो थोड़ी देर मौन रहने के बाद वो फिर कराया बहुत तेजी से उसको पीड़ा थी पता नहीं क्या बेचैनी मेरों को डांट करके बोले तू जाता है कि नहीं वहां अब हमने सोचा जाना चाहिए मैं गया तो देखा कि नर्सें अपना कुछ लगा रही थी और इंजेक्शन की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसको बहुत पीड़ा थी बिलख रहा था वो बिल्कुल मैं भी जाकर के मैं बोल भी क्या सकता था उसके मस्तिष्क पर हाथ घुमाने लगा और पूछा क्या हो गया है तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था दस पांच मिनट में नर्सों ने इंजेक्शन ऐसा दिया कि वो सो गया निद्रा के वशीभूत हो गया जब मैं आकर के बैठा तो हमने कहा मार्षि वो सो गए जिनको पीड़ा थी तो बोले क्या पीड़ा थी हमने कहा मुझे पता नहीं है तो कहने लगे इतना दुख होता है मुझे पता नहीं है हमारा प्रारब्ध यदि शेष हो तो उसको मिल जाए और वो सुखी हो जाए हम चाहे भले दुखी रहे ये देखिए इसका नाम साधु है स्वयं मौत की सैया पर शयन कर रहा है किंतु तो तब भी दूसरे की पीड़ा देखने का सामर्थ्य उसके चित्र में नहीं है महाराज भागवत में तो ऐसे ऐसे संतों का वर्णन है ऐसे ऐसे संतों का वर्णन है नौमस्कंद में एक संत का वर्णन है जब महाराज अकाल पड़ा उन्होंने सारी सामग्री प्रजा को दे दी बाद में भोजन भी दे दिया अपना और पानी भी दे दिया आपना मो और मौत की ओर जब बढ़ने लगे परमात्मा प्रकट हो गए परमात्मा ने प्रकट होकर के कहा मांग लो जो मांगना है तो उस राजा ने कहा जो संत हैं उन्होंने कहा प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो दुनिया के सबके हृदय में हमको बैठा दो भगवान ने कहा बाबरे सबके हृदय में तो बैठा हूं तुम बैठकर क्या करोगे सबके हृदय में बैठकर के बोले तुम सबके हृदय में बैठकर के उल्टुक टुकुर टुकुर देखते ही तो हो कुछ करते नहीं हो तो बोले तुम सबके हृदय में बैठकर क्या करोगे बोले हम सबके हृदय में बैठकर कर सबकी पीड़ा हम सहेंगे अपने प्रारब्ध का दुख सब उनके हम सह लेंगे और उनके सुख का जो क्षण है वो सहन करें इसका नाम साधु है इतना तादात हो जाता है सृष्टि से उसका कि पराया कोई लगता ही नहीं है एक हमारे महात्मा थे वृंदावन में वो कहते थे कोई गैर नहीं है कोई और नहीं है बस यही शब्द उनको बोलते थे कोई उनसे पूछे महाराज क्या करना है कहते थे कोई गैर नहीं कोई और नहीं कोई दूसरा है ही नहीं गैर सारे के सारे लोग अपने हैं तो जब हृदय ऐसा संत का बन जाता है कि सारा विश्व उनको अपना लगता है और सबको ये अपना लगता है तो हृदय उसके साथ जुड़ जाता है मैं तो आपको क्या होता हूं ऐसा हृदय जुड़ता है एक दिन के बाद जब उमान जी महाराज की मैं बात चर्चा सुना रहा था आपको दूसरे दिन वो सुबह रोगी करीब आठ नौ बजे उसको चेतना आई और चेतना आई सजग था तो हमको देखा कि रात्रि में आया था तो उसने हमको बुलाया मैं निकल रहा था तो मैं गया बोले ओ फकीर कहां से आया है तो मुझे लगा ये मुसलमान है तो हमने पूछा कि आप कहां से आए हैं बोले मैं पाकिस्तान से आया हूं मैं पाकिस्तान से आया हूं कुछ पेट में उनकी गड़बड़ी थी तो कहा कि तू तो रात्रि में आया मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने सुबह जाकर के जब उसके बाद निकलकर महाराज जी के पास गया हमने कहा महाराज जी वो तो मुसलमान था जिसके पास आपने भेजा था तो क्या बोले नाराज होकर क्या मुसलमान इंसान नहीं होता है क्या ये देखिए ये नहीं कि मुसलमान है हमसे बोले क्या मुसलमान इंसान नहीं होता है क्या ये देखिए साधु का हृदय किसी व्यक्ति के विशेष में या जाति संप्रदाय के आधार पर काम नहीं करता है आज ये कृष्ण द्वीपायन का हृदय विचलित है और मैं निवेदन करूं जब हमारा हृदय समष्टि से जुड़ जाता है और जब समष्टि की पीड़ा हमारी अपनी हो जाती है उस समय हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है और परमात्मा कुछ ना कुछ सामर्थ्य अपने को देते हैं हमारे महारि तो कहते थे जब परमात्मा प्राप्ति की इच्छा आपके चित्त में जगे लगे कि अब हमको परमात्मा मिले तो जो रग रग में व्याप्त परमात्मा है क्योंकि परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है इसलिए परमात्मा ही गुरुदेव बनकर प्रगट हो जाते हैं परमात्मा ही गुरुदेव बनकर के प्रगट हो जाते हैं इसलिए कृष्णम बंदे जगत कृष्ण ही जगत हैं और वही किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं आज जब वेद जी महाराज को श्री कृष्ण द्वीपायन को वेद तो इनको लगे उनके विस्तार किया इन्होंने वेदव्यास जी महाराज के सामने एक संत का प्रादुर्भाव हुआ ये संत बड़े विलक्षण है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम की ध्वनि कर रहे हैं हाथ में वीणा लिए हुए हैं और जो वीणा पानी नारद जी महाराज को देखा तो भगवदावतार श्री कृष्ण द्विपायन ने प्रणाम किया महाराज स्वागत है आपका बड़ी कृपा की आज इस समय आपकी ही आवश्यकता थी आपकी ही आवश्यकता थी आप कृपा करके हमारे सामने आए प्रकट हुए तुरंत नारद जी ने पूछा कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है बोले हां महाराज शरीर स्वस्थ है आत्मा आत्मा का अर्थ यहां तक करण है आपका मन प्रसन्न है आपकी बुद्धि प्रसन्न है चित्त प्रसन्न है जब महाराज पूछा तो बोले नहीं क्या कारण है तो अपने जो काम को इन्होंने किया है वो सब सुनाया महर्षि हमारे कहते हैं कि व्यक्ति यदि भगवत चर्चा नहीं सुनेगा या नहीं करेगा तो दो काम करेगा क्या काम करेगा एक तो संसार की चर्चा करेगा और यदि संसार की चर्चा करेगा तो संसार की चर्चा में राग और द्वेष दोनों आएंगे केवल एक तो आने वाला नहीं है तो आपका अंतकरण गंदा हो गया और संसार की चर्चा यदि नहीं करेगा तो फिर अपनी चर्चा करेगा और यदि अपनी चर्चा करेगा इसमें अस्मिता का चांस है अरे अपनी चर्चा शरीर को लेकर के ही तो होगी तो शरीर के अभिमान को ही पुष्ट करेगी अपनी चर्चा अपनी बुद्धि का अभिमान महाराज जी अभिमान भी बड़ा सूक्ष्म है बंधुओं हमको तो लगता है ये जैसे परमात्मा सूक्ष्म वैसे अभिमान भी सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म है कि कई बार ना अभिमान होने का अभिमान हो जाता है कि हम निराभिमानी हैं, हमको किसी प्रकार का अभिमान नहीं हमको किसी प्रकार का अभिमान नहीं हम निराभिमानी है तो आप बताइए भी खतरा ये है ना अभिमान का अभिमान हो जाना भी खतरा तो देखो यदि परमात्म चिंतन नहीं करोगे तो जगत चिंतन होगा और जगत चिंतन होगा यदि तो जगत चिंतन में रागद्वेश होगा और आत्म चिंतन यदि करोगे आत्म चिंतन माने परमात्म चिंतन नहीं शरीर का चिंतन यदि शरीर के चिंतन में आप लग जाएंगे तो अस्मिता का भाव आएगा अहंकार बढ़ेगा और ये दोनों दुख देंगे राग द्वेष की वृत्ति भी दुख देगी और अपने शरीर के प्रति जो आपकी चर्चा का भाव है अस्मिता ये भी आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज एक बात कहें जो संत और भगवंत संत और भगवंत पद नहीं देखते अर्थ देखते संसार के लोग अर्थ देखते पद देख पद ध्यान दिया संसारियों ने पद का संसारियों की दृष्टि में पद का बड़ा महत्व तो है किस पद पर बैठा है एक तो यह भी है और संसारी लोग पद पर वाक की रचना पर ध्यान होता है वाक की रचना पर ध्यान होता है अंतक करण की वृत्ति पर संसारी ध्यान नहीं देते आप उनसे कितना प्रेम करते हो ये उनसे लेना देना नहीं आप उनसे बोलते कैसे हो और आजकल तो महाराज बहुत नकरी मामला है बड़ा सजग रहना कि नकली मामला कैसे हम सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं एक जगह हमारी कथा थी तो कथा जिनके घर में थी उनकी चार पांच बहुएं थी तो बहुएं एक दिन हमारे पास आकर के बैठी और बैठ करके बोली महाराज आप तीन घंटे सुबह तीन घंटे शाम लगातार बोलते हो आपका मुख नहीं दर्द करता है हमने कहा हमारा तो नहीं करता हमको तो रस मिलता आनंद मिलता है बोले हम तो चार दिन हो गए मुख हमारा दर्द कर रहा है चार ही दिन में अभी तो तीन दिन शेष बचे हैं तो हमने कहा आपका मुख दर्द क्यों कर रहा है बोलता तो मैं हूं कथा मैं करता हूं और आपका मुख दर्द क्यों करता है बोले आप तो बाबा जी हो आप क्या समझोगे हमने कहा समझा दो तो एक माता जी ने कहा कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि सामने जब कोई आए तो मुस्कुरा मिलो उससे ब्यूटी बढ़ जाती है अब महाराज दिन भर लोग आते हैं किस किस से हम मुस्कुरा मुस्करा करके मिले तो ये जो मुस्करा मुस्कुरा करके महाराज मिलना है नकली मुस्कान आजकल तो सब मामला नकली असली के चांस बहुत कम है तो नकली मुस्कान जो होगी तो मुख दर्द करेगा ही करेगा तो सामने कुछ और अंदर कुछ ये जो विचारधारा में है ये बहुत खतरनाक वृती है इससे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है तो संत का जो होता है जो सामने स्वर्ण एक जैसा मामला है तो वो आनंद में है और जहां दो रोल निभाने पड़े हमारा रोल निभाने में तो बड़ा कठिनाई का काम ही है किंतु संसार में रोल के अलावा कुछ काम चलेगा नहीं क्योंकि संसार आपके हृदय को नहीं देखता है संसार आपके व्यवहार को देखता है उसको आपके हृदय से कोई लेना देना नहीं है आप उसके प्रति कैसा बाहर का व्यवहार करते हो बाहर का व्यवहार चाहिए अंदर का व्यवहार उससे नहीं चाहिए इसलिए यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि नारद जी महाराज ने कहा कि आपने अंतक करण में संसार का हित चिंतन करके क्योंकि आप हित चिंतन करते हैं और हित चिंतन के कारण कई जगह आप लोगों ने आपकी भाषा तो बहुत मधुर है आपके पद रचना वाक की रचना इतनी मधुर है कि पढ के सुनकर के बहुत अच्छा लगता है पदरचना में तो बहुत महत्वता है किंतु ध्यान देने लायक जरूरत बात इसलिए है अपरा विद्या की उतनी महिमा नहीं जितनी पराविद्या की महिमा है और अभी तक तुमने केवल तत्पदार्थ का निरूपण किया है तम पदार्थ का निरूपण नहीं किया है तत्पदार्थ के आधार पर ही आपने उसका वर्णन किया है ग्रंथों का और त्व प्रधान आपने वर्णन नहीं किया है ये अपरा विद्या से काम बनने वाला नहीं पराविद्या से काम बनने वाला है तो एक काम कीजिए बोले क्या हम काम करें बोले बताओ तो सही आप जो आज्ञा करोगे सो हम करेंगे बोले देखो एक बात कहें जो कौ का तीर्थ होता है वहां हंस नहीं आते आप लोग बुरा मत मान जाए जाइएगा जितने सकाम कर्म हैं सकाम कर्मों में ये कौओ की वृत्ति है निष्कामता की वृत्ति जब जीवन में आती है तब हंस परम हंस मिलते हैं आप ध्यान दीजिएगा जिन जिन लोगों को परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कब मिले जब सारा कर्म का परित्याग करके चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाकर अग्रसित हुए तो कहा कि अभी तक आपने जिन चीजों का वर्णन किया चाह कई चीजें ऐसी वर्णन कर दी जिस वर्णन करने से गड़बड़ी क्या हो गई आपका उद्देश्य तो यह था कि लोग गलत काम में न जाए सही काम में जाए किंतु तो विधि बना ली लोगों ने जैसे कैसे विधि बना ली आपने कई यज्ञों में बलि की छूट दे दी अब बलि की जो छूट दी वह बलि करने की विधा किस विधा से आपने वर्णन किया मानो जो रोज रोज खाते थे वह रोज रोज न खाएं एकदम मना किया जाए तो ठीक नहीं विशेष यज्ञ करें तब उसमें मानस खास सकें तो अब वो विशेष यज्ञ तो रोज तो होगा नहीं रोज नहीं होगा तो रोज लोग खा नहीं सकेंगे तो आपकी प्रवृत्ति में उद्देश्य नहीं था आपके मानस में कि लोग तो निवृत्ति में था कई बार बड़ा विलक्षण हो जाता है हम लोग भी ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं एक चेन्नई के परिवार ने मदुरई अपने मद्रास के वृंदावन में भागवत कराई मां बाप ही आए थे मां मा और बेटा बाप का शरीर पूरा हो गया था तो पिता के निवृत्ति ही पिता के उद्देश्य से भागवत करवानी थी तो वो लोग खर्चा ज्यादा कर नहीं सकते थे तो वृंदावन में हमारी कथा रखी वृंदावन में आश्रम में दूसरे स्थान पर और सात दिन तक अच्छा उस बेटे को भी कथा से मतलब नहीं था बाप के पैसे से मतलब था तो उसने मां ने कहा कि जब तक भागवत नहीं हो जाएगी तब तक, तक तेरा हक हाँ तेरे को देने वाली मैं नहीं हूं पहले भागवत कराएंगे वो महाराज सात दिन में भागवत का कुछ ऐसा वर्णन है सात दिन में वो कथा का दीवाना तो बना बना मेरा भी दीवाना बन गया वो नवयुवक केवल पैंतीस साल की उम्र होगी लगभग उसकी पैंतीस छत्तीस साल का उसकी मां ने देखा कि महात्मा जी का दीवाना बन गया है तो मां ने आकर मेरे सामने रो करके कहा कि महाराज मैं आपको क्या कहूं बत्तीस साल की उम्र में इसका बाईपास हो चुका है इस बच्चे का और उसके बाद भी ना तो ये खाना छोड़ता है ना पीना छोड़ता है वो तो रोज शराब पीता है और मैं कहां तक कहूं ये अभी भी अपने अटैची में शराब लेकर आया है पहले दिन की कथा में तो उसने पिया था बाद में जब आपने कथा में निषेध किया तो उसने दूसरे दिन से पिया नहीं है आज छह सात दिन हो गए इसने शराब नहीं पी क्योंकि मेरे कमरे में रहता है मुझे पता है तो आप कृपा कीजिए कैसे इसकी शराब छूट जाए तो अपने राम भी मौज में थे जो कथा की पूर्णावती हुई वो दक्षिणा लेने के लिए आए तो हमने कहा तेरे से मैं ये दक्षिणा नहीं लूंगा तो कहा क्या लोगे हमने कहा कमरे में लूंगा यहां नहीं अब जब कमरे में वो आया तो उसको क्या पता था कि बाबा जी हमारे साथ डाका डालने वाले हैं उसने कहा महाराज जी आप प्राण मांगोगे बड़ी श्रद्धा में था आप प्राण मांगोगे तो दे देंगे हमने कहा मेरे को तेरे प्राण नहीं चाहिए तेरे अटैची में जो शराब की बोतल है वो चाहिए अब वो देख सुन करके अचंभ हुआ आपको कैसे पता चला हमने कहा रे महात्मा हूं मैं जानता हूं तेरे अटैची में क्या क्या है मैंने सोचा ये दिमाग का नाम बताएंगे तो झगड़ा हो जाएगा हमने कहा मैं जानता हूं और रोने लगा और कहा महाराज जब से हमने शुद्ध संभाली है तब से पी रहा हूं आप कृपा करके इसको मत छुड़वाओ हमने कहा हमको दूसरी दक्षिणा नहीं चाहिए और वो नव शराब की बोतल हमारे वृंदावन में रख गया फिर हम उसको छुपा करके कहीं फेंके जाकर के नाले में हमने सोचा यदि मेरे को कोई देखेगा तो बोले बाबा जी पीना चालू कर दिए क्या तो छुपा कर रात्रि में फेंक करके आए वो हमको देकर के गया दो महीने तक उसने शराब नहीं पी दो महीने के बाद वो परेशान हो गया और वो तो परेशान हुआ ही हुआ उसकी पत्नी परेशान ज्यादा इन लोगों ने हमको महाराज बड़ी युक्ति से ट्रेन प्लेन की टिकट देकर के हमको बुलाया महाराज मद्रास में पत्नी ने भी और उसने भी दोनों ने पैर पकड़ करके कहा महाराज रोज रोज नहीं एक दिन पीने की छूट दे दो केवल शनिवार शनिवार को पिया करूंगा रोज नहीं तो हमने कहा इससे क्या होगा पीने से उसने पत्नी ने कहा महाराज जी मैं क्या कहूं इसकी तो सारी की सारी कंपनी ही छूट गई ये कहीं किसी के साथ जाता नहीं है और ये जाता तो तो किट्टी पार्टी में हम भी जाती थी अब शनिवार को घर के अलावा कहीं जाना नहीं होता है आप कृपा करके इसको शनिवार शनिवार की छूट दे दो तो मैं तो भागवत का चिंतन करता था मुझे लगा कि श्रवणानंद यदि कह दोगे कि शनिवार को पी लिया करो तो ये अपने मित्रों से कहेगा कि हमारे गुरु ने कहा है कि शनिवार को पीने की छूट है शनिवार पी सकते हो तो एक गलत संदेश जाएगा ने कहा भले तुमने हमको बुलाया है मैं नहीं कहूंगा कि तुम एक दिन भी पियो उन्होंने दो दिन तक बहुत प्रयास किया किंतु तो अपने राम हिले नहीं हमने कहा जो तुमको पीना हो कुछ भी करो मैं नहीं कहूंगा कि पियो तुम मैंने तो आपसे छुड़वा दिया है ईश्वर की कृपा से नौ साल हो गए अभी तक उसने पिया नहीं एकदम छोड़ दिया नौ साल हुए छुआ नहीं तुम्हें तो सोचने लगा कि देखो वेद जी महाराज ने एक तो निषेध के लिए विधि बनाई थी वह विधि विधि के लिए नहीं थी जैसे मानो मैं सोच लेता कि सात दिन नहीं पिएगा एक दिन पीलेगा क्या जाता है कम से कम सात दिन तो छह दिन तो छूट गए इसके किंतु तो नहीं तो बोले आपने भी ऐसे गड़बड़ किया है इसलिए लोग गलत कामों में प्रवृत्त हो गए विधि के लिए अच्छा एक बात और भी है अगर आपको अच्छा जैसे आज हम कहें कि आज बहुत पावन पवित्र तिथि है जो दाम देगा आप लोग ये विधि मत समझ लेना मैं उदाहरण दे रहा हूं जो आज दान देगा उसको बहुत अनंत गुना लाभ मिलेगा आज की तिथि का बड़ा महत्व तो है तो हो सकता है दो चार लोग दे और दो चार लोग हमारी बात न माने कि बाबा जी कुछ पाने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं किंतु तो यदि मैं कह दूं कि आज जो दान देगा वो नर्क जाएगा तो फिर कोई देने के लिए नहीं आएगा देने की विधि यदि कही जाए तो लोग मानस में विचार और मना किया जाए तो तुरंत आ जाएंगे क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो पहले से ही है उस प्रवृत्ति को हमारे वैसे ही संसार में गलत कामों की प्रवृत्ति तो पहले से है अगर सही काम में लगाया जाए तो यह थोड़ा उसमें प्रवृत्त होने में समय लगता है तो बोले आपने ठीक नहीं किया यदि आप चाहते हो कि आपका मानस प्रसन्न हो और संसार का चित्त प्रसन्न हो संसार के सुखी लोग हो तो भगवान के निर्मल यश का गान करो और निर्मल यश का गान करोगे तो क्या चमत्कार होगा आपके जीवन में भगवान के संतों की महिमा ऐसी संतों की महिमा है उन्होंने कहा देखो कान खोल करके श्रवण करो आप ये दासी का बेटा रामदास एक नौकरानी का बेटा रामदास आज देवरशी नारद बनकर के बैठा हुआ है उन संतों के संग के कारण और उनके चिंतन के कारण उनके विचार के कारण तो आप भी भगवान के भक्तों के विशुद्ध यश का चिंतन करें जिससे आपका अंतक करण पावन और पवित्र बन जाए क्योंकि दिए की लौ से दिए की लौ जलती है अगर भक्तों का चिंतन करोगे तो उनके हृदय में जो भगवत प्रेम है वो आपके अंत करण में आकर के भर जाएगा क्योंकि जिसका हम चिंतन करेंगे उसके चित्त में जो होगा वही तो हमको मिलेगा तो हम भक्तों का चिंतन करें यदि सुखी बनना चाहते हैं भागवतों का चिंतन करें जो हम सुखी बनना चाहते हैं इससे हमारा जीवन मधुमेह बनेगा अब नारद जी महाराज के विचार को एक दासी के बच्चे के विचार को कैसे परिवर्तित किया महाराज संतों की कृपा से ये स्वयं कलाप नारद जी महाराज के मुख से सुनेंगे और उसका कैसा विचार परिवर्तित हुआ ऐसा चित्त परिवर्तित हुआ कि संसार की किसी घटना में सामर्थ्य नहीं कि उनके चित्त को दुखा सके चित्त को अशांत बना सके तो हम भी अपने चित्त को ऐसे ही हमारे महाराषि तो एक वाक्य बोलते थे महर्षि कहते थे जैसे घड़ी यदि वाटर प्रूफ होती है ना तो जरूरी नहीं कि पानी में नहीं गिरेगी असावधान हो गए तो पानी में गिरेगी किंतु तो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा वैसे आपके चित्त को सत्संग दुख प्रूफ बना देगा दुख प्रूफ आपके चित्त को बना देगा ये सत्संग तो संसार में चाहे कैसी घटना हो आपके चित्त में दुख नहीं आएगा और यही संतों के चिंतन से विचार से यह होता है तो नारद जी का कैसे विचार बदला दासी के बेटे ने कैसा अपना चित्त परिवर्तित किया संतों के संग के माध्यम से इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है हमारी मती रति गति बस के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भक्त वत्सल भगवान सदगुरुदेव भगवान की